तक कदि यह लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्र की ब्रह्मण आधार यहाँ यह कर्माणी ब्रह्मणी आधाया संगम तक करोति यह जो कर्मों को भगवान में समर्पित करके ब्रह्मण याद आये यह कर्माणी ब्रह्मण याद आय जो कर्मों को भगवान में समर्पित करके संगम त्यक्वा आसक्ति को छोड़कर करोति उन कर्मों को करता है लग जाएगा यह ब्रह्मणी कर्माण आधाय जो व्यक्ति भगवान में कर्मों को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर के उनको करता है भगवान में कर्मों को समर्पित कर देता है और क्या होता है इससे उसकी आसक्ति नहीं रहती है आसक्ति रहित होकर करता है देखेंगे अम्बसा पद्म पत्र अम्बसा पद्म पत्रम युवा सह पापेन न लिप्यते अम्बसा जिस प्रकार जल से कमल का पत्र लिपाएमान नहीं होता है वैसे ही वह पाप से लिपाईमान नहीं होता है लग जाएगा जो भगवान में कर्मों को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर उन कर्मों को करता है वह पाप से उसी प्रकार लिपाहीमान नहीं होता है जिस प्रकार जल से कमल का पत्र लिपाईमान नहीं होता है ऐसा लगा कमल का पत्र वहसा जल में है पर उसमें लेप नहीं होता है जैसे चिकना खूब लगा दो ना शरीर में पानी लिपाई माल नहीं होगा ना तो कम हल्टा में लिपाही अब यहाँ पर देखेंगे किया है परे आधाय अर्थ है मतलब समर्पित करके तदर्थम करोमि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ध्यान लेंगे आप भृत्य भृत्यव स्वाम्यर्थम तदर्थम करो मीटि यह नीचे है सर्वाणि सर्वाणी ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निश्चिप भृत यु स्वामी अर्थम जिस प्रकार सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है जिस प्रकार मतलब ऐसा लगा लेना स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक की तरह ऐसा लगाना ठीक है स्वामी अर्थम भृत यु स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक की तरह तदर्थम करो मि? मैं भगवान के लिए करता हूँ मैं सदर्थम करोमी भगवान के लिए करता हूँ स्वाम्य मृत्यु स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक की समान सदर्थम करोमी मैं भगवान के लिए कर्मों को करता हूँ कर इस भाव से इस भाव से यह करते जो व्यक्ति इस भाव से जो व्यक्ति सर्वाण कर्माणी सभी कर्मों को ब्रह्मण ईश्वरे ईश्वर में आधार निक्षिप्त ईश्वर में समर्पित करते ईश्वर में समर्पित करके और फिर क्या है ये ब्राह्मण यादव कर्माणी कर आसक्ति को छोड़कर भाष्यकार यहाँ पर क्या कहते हैं मोक्षे फलम तत्व मोक्ष रूप फल में भी आसक्ति को छोड़कर मोक्ष रूप फल में भी आसक्ति को छोड़कर इसलिए कहा है कि कर्मानुष्ठान किया मोक्ष नहीं हुआ तो सोचेगा देखो हमको फल नहीं मिला इतनी जल्दी से जल्दी सब फल चाहते हैं इसलिए भाष्यकार ने कहा मोक्ष रूप फल में भी आसक्ति को छोड़कर सभी कर्मों को करता है सर्व करोति सभी कर्मों को करता है एक बार और देखेंगे भाष्य में स्वामी के लिए कर्म करने वाले सेवक के समान तदर्थम भगवान के लिए मैं कर्मों को करता हूँ इस भाव से यह कर जो व्यक्ति ईश्वर में कर्मों को समर्पित करके ईश्वर में सर्वान कर्माणी है ना ईश्वर में सभी कर्मों को समर्पित करके ब्रह्मणी ईश्वरे सर्वानु कर्माणी नहीं सर्व हाँ ब्राह्मण ईश्वर सर्वाण कर्माण आ कि भगवान ने सभी कर्मों को अर्पित करके मोक्ष फल में भी आसक्ति को छोड़कर सभी कर्मों को करता है लगा लेंगे अच्छा आगे ले देखेंगे लिप्यते न साह वह पाप से लिपायमान नहीं होता है मतलब पाप से संबद्ध नहीं होता है पाप से संयुक्त नहीं होता है पद्म पत्र अम्बसा अम्बसा कर उठ के जिस प्रकार जल्दी कमल का पत्र लिपायेमान नहीं होता है यहाँ इन्होंने योग कर्मयोगी का प्रसंग माना है कुछ व्याख्याकार यहाँ ज्ञान का प्रसंग मानते हैं ज्ञानी का ही मानते हैं कि ऊपर पत्र आया ना लेकिन यहाँ कर्माणी करने को आ गया इसलिए ज्ञानी का प्रसंग भाषाकार ने नहीं माना है अच्छा अब देखेंगे केवलम सत्य शुद्धि मात्र फलम एवं सत्यकर्मणा सत्य सत्य कर्मणा मतलब उसके कर्म का उसके कर्म का किसके कर्म का जिसका पूर्व में वर्णन आया है ना ब्राह्मण याद आय कर्मणी संयम चक्ता करोटी तो कर्मणा उसके कर्मों का केवल तत्व शुद्धि फल होगा मतलब अंताकरण की शुद्धि क्योंकि फल क्यों होगा तो बताते हैं क्योंकि बात है ना इसको अवतरणिका में क्या था दसम की अतत्व विद्यमान है भाषाकार में तत्व एकता है नहीं तो कर्मो से क्या होगा अंताकरण की शुद्धि होगी ऐसा मान्य से देखेंगे श्लोक का मनसा बुद्ध कर्म योगि संगम त्यवाशु कायेन मनसा बुद्धिया केवल अति केवल इंद्रिय अभी योगिम कव आत्मशुद्ध देखेंगे अन्वय देखेंगे इसका योगिना योगिना योगि योगिंग आत्मशुद्ध इंद्रिय मनसा बुद्धिया कायेन इंद्रिय इंद्रिय हो गया ना केवल इंद्रिय मनसा बुद्धिया कायेन अभी कर्म कुर कर्म अच्छा देखेंगे आपसे कोई ऐसी बात नहीं क्रम आगे पीछे कर सकते ऊपर के शब्दों का चाहे तो ऐसा भी कर सकते कायन इंद्रिय मनसा बुद्धिया अति क्रम कुछ ऐसा नहीं ऊपर के शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं योगिना संगम चुका आत्मशुद्ध है कायन इंद्रियव अच्छा कायन नहीं वैसे केवल ही को जोड़ना है ना तो इंद्रिय को पहले लेना ही ठीक है संगम चत्व आत्मशुद्ध है केवल ही इंद्रिय ही और कायन मनसा बुद्धिया अपि कर्म करती योगी का अर्थ यहाँ कर्म योगी हैं कर्म का प्रसंग है ना कि कर्म योगी संगम चत्व आसक्ति को छोड़कर यहाँ पर भाष्यकार ने माना है कि फल की आसक्ति को छोड़कर ऐसा यहाँ पर माना है कि योगी गण फल की आसक्ति को छोड़कर संगम चत्वा आत्मशुद्ध है आत्मशुद्ध है वो तो नित्य शुद्ध है कभी मलिन होता ही नहीं है इसलिए उसकी शुद्धि होती है क्या तभी यहाँ पर आत्म का क्या करना पड़ा अंताकरण करना पड़ा इसी कारण से अब देखना योगिना संगम चत्वा योगी गण फल की आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्ध है अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं कैसे करते हैं देश से कर्म करते हैं देश से कर्म क्या है चलना ये किसका कर्म है ये अच्छा नहीं केवल इंद्रिया केवल इंद्रियों से केवल इंद्रियों से क्या है देखो इंद्रियों का काम शिक्षु का काम क्या है देखना सुरक्ष का काम क्या है सुनना ग्रहण का काम क्या है दंड ग्रहण करना तो यहाँ केवल ही जो आया है ना तो भाष्यकार इस कार से करते हैं ममत्व वर्जित ही की ममता से रहित ममता से रहित होकर हाँ घर में भी अख्यान देखना मतलब ममता से रही फिर इंद्रियों में भी ममता होगी तो इंद्रियों के कार्य देखने सुनने में भी, भी ममता हो जाएगी इंद्रियों में ममता होने देह में ममता होती है ना कि देह मेरा जो है स्वस्थ बना रहे लंबे समय तक बना रहे तो देह में ममता होने से देह के कार्यों में भी ममता होती है और इंद्रियों में ममता होने से क्या होगा इंद्रियों के कार्यों में भी ममता होगी इसलिए कहते ममता रही सब साधन होना चाहिए देह इंद्रिय सब कैसा होना चाहिए ममता रही इसमें ममता ना होने से क्या होगा उसके कार्यों में ममता नहीं होगी तो ममता रहित इंद्रियों से ममता रहित इंद्रियों से ममता रहित केवल का संबंध सबसे साथ करना है ऐसा भाषाकार ने कहा है तो केवल मतलब ममता रहित इंद्रियों से ममता रहित इंद्रियों से देश से मन से बुद्धि से और अपी है ना अपी से शिप्त ले सकते हैं शिप्त का काम क्या कड़ करना आ, कि से, मन से और बुद्धि से भी कर्म को करते हैं दे से कर्म क्या होता है चलना फिर आदि और इंद्रियों का से कर्म क्या होता है देखना सुनना ये सब कर्म होते हैं और मन से कर्म क्या होता है संकल्प से बुद्धि से होता है जिससे अब अपील से यदि आप लेने चित्र को तो का काम करना है ये कर्म को करते हैं अच्छा काये न कार ना ममता बुद्धिया केवल ही केवल कर्श किया है ममत्वर्जित ही कि ममसा से रही थे तो जब इनमी ममता छोड़ेगा तो उसके कार्यों में ममता नहीं होगी अब देखो यहाँ पर ममत् वर्जी कही केवल कर्श किया है तो किस प्रकार ममत्वर्जी कई कार्य आगे आएगा की ममत्व बुद्धि से ममत्व बुद्धि से ममत्व बुद्धि होती है ना कि ये मेरा है ये मेरा है ऐसा जो भाव होता है ऐसी जो बुद्धि होती है उसे क्या कहते है ममत्व बुद्धि कि ममत्व तो से रहित है मतलब ममत्व तो बुद्धि से रहित किस प्रकार ईश्वर कर्म करो मैं मैं ईश्वर के लिए ही कर्म करता हूँ मैं इस भगवान के लिए ही कर्म जब भगवान के लिए कर्म करता हूँ इस भाव से कर रहा है तो फल की इच्छा से करेगा नहीं भगवान के लिए कर्म हो रहा है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे फल अपने को और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर प्रीति से अच्छी और कोई फल नहीं चाहिए वहां तो कि तो भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो सपाप राशि का दग्ध कर देंगे अंताकरण को निर्मल बना देंगे ऐसा उनकी कृपा से ज्ञान भी होगा यह है तो फिर फल नहीं लोग को तो इतना सेवा किया हमें कुछ मिला नहीं ऐसा क्या है भगवान की प्रसन्नता के लेकर ये कियो तो भगवान प्रसन्न होने से सब मिल जाता है भाव शुद्ध होना चाहिए तो भगवान के लिए ही कर्म करता हूँ मम भलाए ना अपने फल के लिए कर्म नहीं करता मम भलाए कर्म न करूँगी अपने फल के लिए कर्म नहीं करता हूँ इस प्रकार ममत्व बुद्धि से रहित इस प्रकार ममत्व बुद्धि से रहित तो ये ममत्व बुद्धि से रहित ध्यान देना ममत्व बुद्धि से रहित किसको कहा गया है यहाँ पर इंद्रिया जी को तो इंद्रिया को ममत्व बुद्धि से रहित क्यों कहा गया है कि इंद्रियों के इंद्रियादी के कार्यो में ममत्वुद्धि को रोकने के लिए इंद्रियों के कार्यो में ममत्वुद्धि मतलब इंद्रियों के कार्य में ममत् बुद्धि को रोकने के लिए ऐसा कर दिया इनमें यही नहीं ममत्व बुद्धि से रही यफी या केवल शब्द के है ना कहते हैं कि केवल शब्द आदि केवल शब्द भी प्रत्येक आदि प्रत्येक के साथ भी संबंधित होता है केवल शब्द काय आदि प्रत्येक के साथ भी संबंधित होता है केवल ही बहुवचन है ना केवल ही तृतीय है तो इंद्रिय भी तृतीयात है वहां तो विशेषण विशेष भाव हो जाएगा कायन मनसा बुद्धिया ये एक विषनात है ना पृथ्वी एक विषनात है तो अपनी तरफ से आप इसको भी परिणाम करके लेना केवल कायन है केवल मनसा और बुद्धि शब्द सीलिंग है ना तो केवल या बुद्धिया ऐसा समझ लेना ठीक है हाँ अब देखेंगे तो ये क्यों कहा यहाँ पर केवल शब्द क्यों कहा कि मतलब ये केवल कर ममत से ममत्व बुद्धि से रहित है ममत्व से ममत्व तो बुद्धि से रही इंद्रियों के द्वारा ममत्व बुद्धि से रहित दे ममत से ममत्व से रहित मन से ममत्व से रहित क्या तो बुद्धि से ऐसा क्यों कहा तो बताते हैं वास्तव कि सभी कार्यों में ममता को रोकने के लिए यहाँ पर कहा है केवल शब्द केवल शब्द का सभी के साथ संबंध क्यों किया है सभी कार्यों में ममता को रोकने के लिए इंद्री का कार्य देय कार्य मन का कार्य और बुद्धि का कार्य ठीक है तो सभी कार्यों में ममता को रोकने के लिए क्या है भाष्य कार्य केवल शब्द योगिना करते कर्मिण कर्म करती संगम तत्व यहाँ पर ये क्या शब्द है फल विष्ण संगम तत्व की फल विश्रत आशक्ति छोड़ कर और वहाँ जो था ना ऊपर केवल शब्द क्यों था कि सभी के कार्यों में आसक्ति को छोड़ना कार्यो में ममता को छोड़ना क्रिया में ममता को छोड़ना ऊपर था और फल में ममता को छोड़ना फल में आसक्ति को छोड़ना यहाँ पर तो फल की भी आ सकती नहीं होनी चाहिए और क्रिया की भी आसक्ति नहीं आत्म शुद्ध है सत्य शुद्ध है अंताकरण शुद्ध है कर्म करते हैं तस्मात्ते है इस कारण से अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म होने के कारण या योगियों के द्वारा अंतरण की शुद्धि के लिए कर्म करने के कारण तत्व अधिकारा तत्कार से कर्मण कर्मण तो अधिकारा कर्म में ही तेरा अधिकार है इति कर्म एवं इसलिए कर इसलिए कर्म ही कर इसलिए और और क्यों युक्त कर्म तो बताते हैं क्योंकि देखो कर्म फलम त्यक्त शांति आपनोति नैच की यहाँ युक्ता युक्ताकर्ष भाष्यकार करने किया समाहिता समाहित चित्त वाला व्यक्ति एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति व्यक्तिकर्ष देख सकते भाषा में ईश्वराय कर्माणी की भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए हाँ भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए इस प्रकार एकाग्र चित्त वाला चित्त ऐसा एकाग्र हो कर्म, कर्म करते समय क्या भाव रहे ये सब कर्म किसके है ईश्वर के कर्म है मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है ईश्वर की सेवा रूपये कर्म है ऐसा तो तो इस प्रकार जिसका मन जो है समाहित है कर्म करते भाव बना हुआ है तो गर्थ है समाहित चित्त वाला व्यक्ति कर्म फल को छोड़कर कर्म फल को छोड़कर युक्त व्यक्ति कर्म फल को छोड़कर नैष्ठिकी शांति माप नोति नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है नैष्ट की शांति अर्थ किया भाषाकार ने मोक्ष शांति अर्थ किया मोक्ष नामक शांति और देखें ने देखेंगे भाष्य में ज्ञान निष्ठा से होने वाली कैसा अर्थ आएगा भाष्य में ज्ञान निष्ठा से होने वाली मोक्ष नामक शांति को प्राप्त करता है यहाँ ज्ञान देना कर्मी का प्रसंग है ना तो युक्त व्यक्ति मतलब एक युक्त कैसा भगवान के लिए ही कर्म है मेरे फल के लिए नहीं है इस प्रकार कर्म करते समय समाचित वाला व्यक्ति युक्ता का क्या होगा भगवान के लिए ही कर्म है मेरे लिए नहीं है इस भाव से या ये इस प्रकार से माह चित्त वाला व्यक्ति ये युगता तक कर्म फल को छोड़ कर शांति को प्राप्त करता है अर्थात को प्राप्त करता है भक्त में देखेंगे युगता का क्या अर्थ है भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए नहीं है इस भाव से समाह चित्त वाला या इस प्रकार से समाहित चित्त वाला व्यक्ति समाहिता सन कर या होकर या समाह होने वाला कर्म फलम त्यक्तवा त्यक्वा कर शांति मोक्ष मोक्ष आप नामक को प्राप, प्राप्त करता है ने ने करते में ना कर्त देखेंगे निष्ठायाम भव निष्ठा में होने वाली निष्ठा के लेना यहाँ पर ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठायाम भव मतलब ज्ञान निष्ठा के होने पर होने वाली क्या अर्थ होगा ज्ञान hmm. निष्ठा में होने वाली मतलब ज्ञान निष्ठा के होने पर होने वाली या ऐसा समझ लो सीधार से ज्ञान निष्ठा तो में होने वाली तो तात्पर्य है कि ज्ञान निष्ठा से होने वाली ज्ञान निष्ठा में होने वाली इसका तात्पर्य क्या लेंगे ज्ञान निष्ठा से होने वाली मोक्ष नामक शांति को तो प्राप्त करता है कहना चाहे कि ये तो कर्म का प्रकरण है तो कर्म करने से कैसे वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो क्रम बताते हैं भाष्यकार तत्व शुद्धि कर्म करने से क्या होगा तत्व शुद्धि मतलब अंताकरण की शुद्धि अंताकरण की शुद्धि होने से क्या होगा ज्ञान प्राप्ति अंताकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है यदि प्राप्त हो गया तो टिकता नहीं है उपयोगी जीवन में कुछ नहीं हो पाता है सत्य शुद्धि के अन्तर क्या ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के अन्तर क्या सर्व संन्यास है सर्व संन्यास है और सर्वकर्म संन्यास के क्या है ज्ञान निष्ठा और ज्ञान निष्ठा से क्या होता है मोक्ष जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो फिर क्या है उसका अभ्यास करना पड़ेगा ज्ञान योग का ज्ञान योग का अभ्यास करना पड़ेगा फिर ज्ञान निष्ठा हो जाएगी मतलब ज्ञान में स्थिति हो जाएगी, तब क्या होगा? होगा। मुक्त हो ज्ञान निष्ठा एक प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान है ये भी ज्ञान योग की स्थिति है एक पहले प्राप्ति फिर अभ्यास करते करते दृढ़ अभ्यास करेंगे फिर स्थिति हो जाएगी मतलब अपरोक्ष हो जाएगा तो ज्ञान निष्ठा के क्रम से ज्ञान निष्ठा क्रमेण ज्ञान निष्ठा के क्रम से मोक्ष होता है ये वाक्य का वाक्य का मतलब इसको जोड़ करके अर्थ करना चाहिए युक्त व्यक्ति कर्म फल को छोड़कर सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संस तथा ज्ञान निष्ठा के क्रम से मोक्ष नामक निष्ठी शांति को प्राप्त करता है लग जाएगा या ज्ञान निष्ठा से होने वाले मोक्ष नामक शांति को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा से होने वाले शांति को प्राप्त करता है लगाइए आगे पहले श्लोक को तो ही देखेंगे अयुक्ता करते ना वैसा ऐसा की समाहित चित्त वाला किस प्रकार भगवान के लिए ही कर्म है मेरे फल के लिए नहीं है इस प्रकार या इस भाव से समाहित चित नहीं है जो ऐसा नहीं है असमाहित व्यक्ति है मतलब ईश्वर समर्पित होकर के कर्म ईश्वर को समर्पित करके कर्म नहीं करता है बल्कि फलाकांक्षा से कर्म करता है फलाकांक्षा से तो वो असमााह व्यक्ति अयुक्ता करते है असमाहित व्यक्ति काम कार्य अर्थ है की फल से ये काम कार्य है ना मतलब कामना से प्रेरित होकर कर्म करने के कारण अयुक्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होकर कर्म करने के कारण फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है अयुक्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होकर कर्म करने के कारण फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है आगे देखेंगे या तू पुनः जो अयुक्त है अयुक्त का असमाहित असमाहित असमित वही प्रसंग असमाहित विपरीत असमित लेना है यहाँ पर विपरीत तो या तू पुनः पुनः अयुक्ता करते हैं करणम कारण करन मतलब करना करण मतलब करना तो कर्ण को क्या कहते हैं कार्य को क्या कहते हैं कार्य और फिर काम से कार काम कारा सी तत्व समाप्त काम से कर से कामना कामना से करने वाला क्यों काम में क्या बनेगा काम का राय तो काम कार्य कर गया, काम प्रे प्रेरित ता कामना से प्रेरित होने के कारण कामना से अयुक्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होने के कारण अयुक्त व्यक्ति कामना से प्रेरित होने के कारण फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है तो उसको अयुक्त कैसे किस प्रकार है मम फलाये इधम करोम कर में मम फलाय एव करो है नहीं ठीक है मतलब अपने फल के लिए इस कर्म को कर रहा हूँ या इस कर्म को अपने फल के लिए कर रहा हूँ मतलब इस कर्म को करते हैं उसका ये फलम को मिलेगा अपने फल के लिए इदं कर्म इस कर्म को करता है एवं इस प्रकार फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है अतः तुम युक्तो भो इसलिए तुम युक्त हो जाओ तुम कैसे हो जाओ युक्त हो जाओ युक्त का मतलब आया ना समाहित कि भगवान के लिए कर्म है मेरे फल के लिए hmm. नहीं है इस सरकार प्रकार युक्त हो जाएगा देने यह तुम्हें परमार्थ दृष्टि साहब जो परमार्थ दृष्टि ऐसा उसको भगवान बताते हैं ये ज्ञानी की बात आ गई है हाँ अभी तक कर्मी का प्रसंग है भाष्यकार ने कहा से माना दसवें से दसवें से माना है कर्म अच्छा अब देखिए से लगाइएकर्माणी मनसा संये सुखम वसी नवद्वारे न कारयन सर्वकर्माणी मनसा संयस्या संयस्या सुखम वसी नवद्वारे नव कुरियन न एव कुर न कार्यन अन्वय के क्रम से देखेंगे वसी देही क्या कहेंगे वसी दे मिला नीचे है वसी दे मनसा सरुकर्माणी संयसते मनसा एव न एव है ना तो संस न कुर न कार्यन नवद्वार नवद्वार सुखम आस्ते एक बार पुनः देखेंगे वसी देही वसी दे मनसा सर्वकर्माणी सं न कुर न नवद्वारे कारयन नवद्वार पूरे सुखम अस्त्यर्थ है कि इंद्रियों को बस में करने वाला मतलब इंद्री वसी का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रियों को बस में करने वाला देखो शांति प्राप्ति के लिए सुख शांति प्राप्ति के लिए इंद्रियों को बसने में होना बहुत जरूरी है हाँ बहुत जितनी जितनी मात्रा में इंद्रियां बसने होंगी उतनी मात्रा में सुख होगा जीवन में रुपया पैसा से तो कोई सुख होता नहीं है मन जो है प्रशांत रहना चाहिए तो वो कैसे प्रशांत होगा तो जैसा है ना भगवत सुमर्पित तो होकर के निष्काम सेवा निष्काम करेंगे और जो रहती है और आगे उठने पर फिर कल संन्यास से कर तो यहाँ पर जो है ना वसी वसी कर जितेंद्री और देही देकर देहधारी, जितेंद्री देहधारी व्यक्ति जितेंद्री देरी ज्ञानी ले लेना यानी कि प्रसंग है ना जितेंद्री देरी ज्ञानी मनसा स्वरकर्माणी संन्यास से मनसा कर करेंगे भाष्यकार विवेक बुद्धिया कि विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके सर्वकर्माणी संन्यास हो गया ये हुआ कि सभी कर्मो का त्याग करके ही नुवन न करते हुए और न करवाते हुए न तो करे और न ही करवाए न करते हुए और न ही न खुद करे न किसी को प्रेरणा दे ऐसा एक आकर्षित भाव होता है उसमें ऐसे ही प्रतीक होगा न मैं करता हूँ न मैं करवाता हूँ ऐसा न करुबन न कार्य न करते हुए और न करवाते हुए नव पूरे नौ नौ द्वार वाले शरीर में तो हम रहता है नौ द्वार वाले पूर्व का छोटा नगर नौ द्वार वाला नगर यही है इस नौ द्वार वाले नगर में तो रहता है। अच्छा। अब ध्यान देंगे नौ द्वार हो गया ना ये कितना हुआ दो ये दो, ये, और ये का मलमूत्र का दो ऐसा तो नौ द्वार वाले इस मन से कर्मो का त्याग हो जाए बुद्धि से कर्मों का त्याग हो जाए ये भाव ना? तो रहे जिना करता हूँ ना करवाता हूँ तो फिर सुख रहता है हम देखिए इसमें सर्वाणी कर्माणी सर्वे यहाँ पर है कर्म कर्मदार्य समास है सर्व सर्वकर्माणी का विग्रह क्या है सर्वाणि कर्माणी है कर्म कर्मदार्य समास सर्वाणि चाता कर्माणी सर्वाणी चायान कर्माणी या सर्वाणी कर्माणी यद तक बिना भी विग्रह होता है सर्वाणी कर्माणी सर्व कर्माणी परित्यज्य सब कर्मों को छोड़ करके सभी कर्म कौन कौन तो नित्यम नैमित्य कर्म काम्यम से नित्य नैमित्त काम्य और प्रसिद्ध नित्य कर्म जिनको करना अनिवार्य है जिनके ना करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है जिसके लिए विधान है वो ना करे तो प्रत्यवाय होता वैसे आ रहा संयामुकाशित इस वाक्य से विधित क्या है संयोग कासन है और वेदाध्यन है हा? और इष्ट मंत्र का जब है ये सभी कैसे कर्म हैं ये नित्य कर्म हम्म ये सब नित्य कर्म है ब्रह्मचारी के लिए वेदाध्यन करने वाले के लिए गुरु शुश्रूषा आदि सब नित्य कर्म में आता है सामान्य रूप से मुख्य नित्य ये सब समझ रहे ना तो ये नैमित्त कर्म जो किसी निमित्त के होने पर होते हैं जैसे राहु उपरागे स्नान और राहु क्या होता है राहू के जो तो है ना सूर्यचंद्र को राहू का उपराग होने पर स्नान करे तो ये क्या ये ये करमें? करमें है कि ये ग्रहण स्नान कैसा कर्म है, नैमित्तिक कर्म है नैमित्तिक कर्म है ऐसे नैमित्तिक कर्म होते हैं ना घर में कुछ हो जाए तो कुछ करना पड़ता है ये सभी कैसे कर्म होते हैं नंदी नंदी मुख श्राद्ध ये सब नैमित्तिक कर्म है और क्या निच्ची निच्ची निच्ची है आपका निचमित्तिक काम में काम कर्म जो फल काम आपसे प्रेरित होकर किया जाता है वो काम कर्म है और प्रति कर्म मिथ्या भाषण मिथ्या भाषण है सुरापान है ये सभी कैसे हैं निषिद्ध कर्म तो कहते हैं नित्य में काम और तानी तानी तानी आ, उन सभी कर्मों को मनसा करते दिवेग दिवेग कर विवेक बुद्धिया विवेक कर, बुद्धि के द्वारा छोड़कर विवेक बुद्धिया मनसाकर विवेक बुद्धिया और विवेक बुद्धाकर् भाष्यकार करते हैं कर्माद अकर्म संदर्श है कर्म में अकर्म देखने से कर्म में तो कर्म आदि आदि से क्या लेना है अकर्म तो कर्म में अकर्म देखना है अकर्म में क्या देखना है कर्म आया है ना पहले हाँ कर्म आदि को अकर्मादी ये अकर्मादिकर्ष किया है यहाँ अकर्म संदर्शन है ना संदर्शन मतलब संयक तो अकर्म संदर्शन कर्म आदो वहाँ पद है तो आदि से क्या लेना है अकर्म और जो अकर्म संदर्शन में अकर्म शब्द है ये कर्म का उपलक्षण है कर्म का तो फिर क्या होगा कर्म में अकर्म दर्शन होगा और अकर्म में कर्म दर्शन कर्म आदि ने अकर्म को में कर्मादिम बुद्धि के द्वारा छोड़कर छोड़ कर इसको सभी कर्मों को छोड़ कर अस्त करते रहता है सुखम करते करके सुखपूर्वक रहता है सुख से रहता है अब देखेंगे इसको त्यक्त वांग मन का निरायासहा वाणी मन और दे की चेष्टा को त्याग करने वाला वाणी मन और दे की चेष्टा को मतलब वाणी मन और दे की क्रियाओं को त्याग करने वाला परिश्रम रही थे आयास रहते है आयास रही प्रसन्न चित्त प्रसन्न चित्त व्यक्ति वाक वाक मन और काय की चेष्टा को त्याग करने वाला परिश्रम रही प्रसन्न चित्त व्यक्ति आत्मना आत्मा को छोड़कर सभी प्रयोजन से निवृत हुआ आत्मा को छोड़कर अन्य सभी वायु प्रयोजनों से निवृत्त हुआ तो आत्मा ही अपना स्वरूप है वही अपना सब कुछ है और अपना कोई वायु प्रयोजन नहीं है कोई वायु प्रयोजन ना कुछ करना है ना ये कुछ करवाना है ना कुछ ऐसा सब कि आत्मा को छोड़ कर अन्य सभी प्रयोजनों से रहित हुआ ना सुनना है ना सुनाना है ना खाना है ना खिलाना है कोई मतलब नहीं और इसकी पढ़ा जाता है किसके लिए किस समझकर कर आगे आचरण करने के लिए है ना स्थिति यही है कि आज परमात्मा को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों से रहित व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है यह कहा जाता है सुखपूर्वक रहता है यह कहा जाता है इसकी उच्चते वसी है जितेंद्रिया की जितेंद्रीय व्यक्ति तो पूर्व कौन रहता है जितेंद्रीय व्यक्ति जितेंद्रीय होना जरूरी है इंद्रियों की व्यग्रता के कारण कामना इंद्रियों को व्यसित करती रहती है तो फिर क्या है वो, वो परेशान बना है वो तो है जितेंद्रिया है जितेंद्रिया है ये अर्थ है क्वाह कथम आते कहाँ और कैसे रहता है कहाँ और कैसे रहता है इत्या इस पर कहते हैं या ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं नवद्वारे पूरे नवद्वारे पूरे तो नवद्वारे रहेंगे यहाँ पर शीर्षण यानी आत्मना उपलब्धि द्वारा तो आत्मना उपलब्धि द्वारा है ना मतलब आत्मा को या देधारी को देधारी को शब्दादि विषयों की को उपलब्ध कराने के द्वार शब्दादि विषयों को नहीं दे को क्या करेंगे देधारी को शब्दादि विषय उपलब्ध कराने के द्वार शब्दादी विषय उपलब्ध कराने के या शब्दादी विषय उपलब्ध होने के द्वार शब्दादी विषयों की उपलब्धि के द्वार या शब्दादी विषयों के द्वारा शब्द विषय का ज्ञान किससे होता है किसे? तो शब्द विषय की उपलब्धि का द्वारा ये हो गया रूप विषय की उपलब्धि का द्वारा ये हो गया है उपलब्धि करते ज्ञान और गंभी विषय की उपलब्धि का द्वार ये हो गया हो गया ना तो अब देखेंगे क्या हुआ इसका अर्थ हो जाएगा दे दारी को शब्दादी की उपलब्धि के द्वार आत्मना उपलब्धि द्वाराणी को विषयों की उपलब्धि के उपलब्धि के द्वार सात सिर में स्थित है सात कहाँ स्थिर है हाँ शीर्षण मतलब इस भाग में स्थित है या सिर में स्थित है दो कर्ण द्वार दो चक्षु द्वार दो ये नासिका द्वार और ये मुख्य कितने हो गए तो साथ जो है सिर में स्थित हो गए मुख में है ना वो रस की हो और अच्छा। लगाएंगे अब साथ हो गए दो कोने है अरवाक का नीचे नीचे मूत्र पुलिस छेदवे नीचे मूत्र और मल का त्याग करने, करने, करने के लिए दो नीचे मूत्र और मल का त्याग करने वाले त्याग करने के लिए कितने हुए दो कई द्वारे उन द्वारों से उन या उन द्वारों से युक्त उन द्वारों से कई द्वार उन द्वारों से युक्त उन द्वारों से युक्त नौ द्वार वाला वालापुर कहा जाता है उन द्वारों से युक्त नौ द्वार वालापुर कहा जाता है नौ द्वार वालापुर कौन है शरीर कौन पुर है नोलवार शरीर है अब देखेंगे शरीरम समान पूर्व शरीर है या नगर के समान नगर शरीर है नगर के समान जैसे नगर में कोई रहता है शरीर में रहता है देधारी ऐसा तो पूर्व के समान पूर्व शरीर है या तो शरीर नगर के समान है शरीर नगर के समान नगर है ऐसा लगाएंगे नगर के समान नगर कौन है शरीर और यह कैसा आत्मयिक स्वामी तो नगर का कोई स्वामी होता है ना तो यहाँ आत्मा ही आत्मा रूप एक स्वामी है इसका ये आत्मा रूप एक स्वामी वाला आत्मा रूप एक हाँ तो देरी आत्मा क्या है इस पुरुष का स्वामी है आत्मा रूप एक स्वामी वाला है और नगर में एक स्वामी होता है उस स्वामी मुख्य होता है के स्वामी के प्रयोजन के लिए स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए अन्य बहुत लोग रहते हैं तो इस देह में रहने वाला स्वामी को उन्हें आत्मा है उसका कार्य सिद्ध करने वाले बहुत से कौन हैं इंद्रिया है मन है बुद्धि है सभी इसी में रह रही हैं किसके लिए देह बेधारी आत्मा का प्रियोजन सिद्ध करने के लिए करने की? की इन सबसे देखने वाला सुनने वाला सब है ना कौन उपयोग करता है इनका देह बेधारी आत्मा ही उपयोग करता है अपने प्रियोजन के लिए क्या तदर्श प्रियोजन ही और उनके लिए प्रयोजन वाले किन के लिए आत्मा जो आत्मा स्वामी है ना और उनकी उस आत्मा के लिए ही प्रयोजन है जिनका उस आत्मा के लिए ही प्रयोजन है जिनका ये किसका विशेषण है इंद्रिय मन बुद्धि विषय इंद्रिय बुद्धि और विषय इंद्रिय मन बुद्धि और विषय अब पंक्ति लगाएंगे चारद प्रयोजन और आत्मा के लिए प्रयोजन है जिनका अब ये सब अब और विशेषण देखेंगे अभी अनेक फल विज्ञान से अनेक फल और अनेक विज्ञान का उत्पादक अनेक फल और अनेक विज्ञान का उत्पादक कौन इंद्री मन बुद्धि और विषय इसके जो है ना इंद्री मनोबुद्धि विषय के दो विशेषण हुए एक विशेषण क्या है प्रदर्श प्रयोजन ही और दूसरा विशेषण क्या है अनेक फल विज्ञान उत्पादक कि आत्मा के लिए प्रयोजन वाले कौन इंद्री मन बुद्धि और विषय अने अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान का उत्पादक है तो जानते हैं नेत्र जो है चक्षु चक्षु ज्ञान का उत्पादक है रतना राशन ज्ञान का उत्पादक है स्रोत्र क्या है श्रावण ज्ञान का उत्पादक है तो अनेक प्रकार के ज्ञान का उत्पादक है ये और तो अनेक प्रकार के फल का उत्पादक है फल ऐसा समझेंगे आप जैसे देखिए आप अपनी देव को आप देखते हैं तो आप हाथ को देख रहे हैं किससे देख रहे हैं चक्षु से किस चक्षु से किसको देख रहे हैं अपने आप मान लीजिए हाथ को देख रहे हैं तो जब हाथ को देख रहे हैं तो जो दिखाई दे रहा है ये इंद्रिय है क्या ये क्या है हाथ विषय बन गया ना तो ये विषय भी हो गया ना इसलिए कहते हैं हैं? तो विषय भी है ना इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी विषय इस देह में है देह में क्या है शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी विषय हैं। तभी इंद्री मन तथा बुद्धि रूप विषय इंद्री मन तथा बुद्धि रूप विषय ये सब किसमें हैं देह में शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय भी है तो ये ये जो विषय है ना ये भी क्या है अनेक प्रकार के फल के उत्पादक हैं कभी अपने शरीर को देखो स्वस्थ होगा तो क्या होगा सुख हो जाएगा अवस्वस्थ होगा तो क्या हो जाएगा तो सुख दुख के फल भी होते रहते हैं तो अनेक प्रकार जो फल का उत्पादक भी समझ लेना कि अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार के विज्ञान का उत्पादक विज्ञान का ज्ञान कौन इंद्री मन बुद्धि और विषय रूप पूर्णिवासियों से युक्त है यहाँ पौरकार से पूर्णिवासी पूर्णिवासी समझते हैं पूर्व रहने वाले तो पौर का क्या है पूर्व निवासी पूर्व के निवासियों से युक्त जैसा है, यु लगा है ना नहीं परीका निवासियों से कौन युक्त है चल रहा है ना कि नगर के समान नगर शरीर है और ये आत्मा रूप एक स्वामी वाला है आत्मा रूप एक स्वामी वाला है कौन पुर तो सब पुर के लिए बताया जा रहा है क्या तदर्थ भी योजना ही और आत्मा और आत्मा नहीं आत्मा के लिए ही जिसका प्रयोजन है या आत्मा के लिए ही प्रयोजन वाले कौन इंद्रीमन बुद्धि और विषय आत्मा के लिए प्रयोजन वाले तथा अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार के विज्ञान के उत्पादक इंद्री मन तथा इंद्री मन बुद्धि और विषय रूप पूर्ण निवासियों से युक्त ही है अधिस्थितम करते युक्तम तो पूर्ण निवासी कौन कौन है इंद्री मन बुद्धि और विषय हाँ ये जो है ना इस नगर में रहने वाले हैं और ये किन ये किसके लिए है सब ये आत्मा, आत्मा के, के लिए आत्मा के लिए है आत्मा इनका उपयोग करता है इंद्री मन बुद्धि और विषय का तो ये अकेले नहीं है बहुत लोग इसकी सहायता के लिए इस नगर में बैठे हुए हैं अपने नगर से भी सीमित रहे व्यक्ति तो भी थोड़ा उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा और उपरा हो जाएगी ज्ञानी हो जाएगा अपने नगर तक ये सीमित रहे बाहर ही ज्यादा दौड़ता है तब ज्यादा परेशानी होती है बाहर ज्यादा देखने लगता है तब इसको ही नगर मान कि मैं ये नहीं हूँ मैं इस नगर में रहता हूँ मैं नगर नहीं हूँ तो काम बन जाएगा अब देखो आगे तस्मीन नौ द्वारे पूरे उस नौ द्वार वाले पुर में देही देहीधारी आत्मा सभी कर्मों का त्याग करके रहता है सभी कर्मों का त्याग करके नौ द्वार पुर में देही देहधारी आत्मा सभी कर्मों का त्याग करके रहता है पूर्वक रहता है ऐसा लगा लेना तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है एक मिनट यहाँ क्या है कि आस्ते लिखा है ना hmm? किस में रहता है दे में दे में रहता है ना चलो अभी हम बताते हैं आपको किन विशेषण मतलब इस विशेषण देने से क्या लाभ हुआ हम विशेषण अभी बताएंगे ऐसा है ना चाहे वो देदारी सन्यासी हो अथवा सन्यासी से भिन्न हो चाहे देदारी सन्यासी हो या सन्यासी से सभी किस में रहते हैं दे में लेकिन यहाँ पर मनसा संया है ना तो यह सन्यास करने वाला देव में रहता है ऐसा क्यों कहा सन्यास करने वाला देव में रहता है ऐसा क्योंकि देव दे में तो सभी रहते हैं निशंका उठाई किन विशेषण इस विशेषण देने से क्या लाभ हुआ सभी लोग ही करते क्योंकि क्योंकि सभी लोग चाहे देवधारी सन्यासी हो अथवा देधारी असन्यासी हो चाहे देधारी सन्यासी हो अथवा असन्यासी हो संयास था ना संन्यास करने वाला कर्मों का क्यूँकी सभी लोग चाहे देह दारी सन्यासी हो वहा तथवा असन्यासी हो देह में ही रहता है देह में ही सभी देह में रहते हैं तथ प्रकार से तब विशेषण अनर्थकम विशेषण अनर्थक है यही विशेषण जो देह एवं वास्ते है ना देह लिखिए तब देह एव वास्ते इसी विशेषण मनर्थकम देह एवं या विशेषण अनर्थक है मतलब देह में ही रहता है ऐसा विशेषण देना हाँ देते यही विशेषण है यहाँ पर ही रहता है देह विशेषण देना अनर्थक है यह विशेषण देना व्यर्थ है तो सभी देव में रहते है ठीक है शंका में आई तो दे दादी सन्यासी सन्यासी उसमें ऐसा है साथियों कहा ये शंका हुई इसका समाधान देखेंगे समा ध्यान आप देखेंगे मतलब जो असन्यासी है जो मूर्ख है अज्ञानी है उससे पूछ तो कहाँ रहता है जो मतलब क्या है कि जो ऐसा कर्म मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है जो देह को आत्मा मानने वाला व्यक्ति है कहाँ रहते हो वो बोलेगा कहाँ रहते हो बोलेगा घर में रहते हैं किस में रहता है वो घर में रहता है पृथ्वी में रहता है या दो मंजिले पर रहता है ऐसा बोलेगा देह में रहता है ऐसा बोलेगा तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सभी को नहीं कहा भाष्प्रकार ने उसे कहते हैं तू यहा किंतु जो अज्ञानी देधारी है किंतु जो किंतु जो अज्ञानी देधारी दे इंद्री के संघात मात्र को आत्मा समझने वाला है संघात कर समूह दे इंद्री के समूह मात्र को आत्मा समझने वाला है मतलब उससे भिन्न आत्मा को नहीं समझता है कि दे इंद्री के संघात मात्र को आत्मा समझने वाला है कौन अज्ञानी दे वह सभी मतलब सभी लोग वे सभी लोग घर में यह आते आते कि मतलब घर तो में रहता हूँ भूमि पर रहता हूँ अथवा तो आसन पर रहता हूँ किस रहता हूँ आसन पर रहता हूँ मतलब वो वे सभी लोग पृथ्वी में घर में रहते हैं भूमि में रहते हैं या आसन तो तो तो तो में रहते हैं इसी मान्य ऐसा मानते हैं सरवा वे सभी लोग ऐसा मानते हैं कि घर में रहते हैं भूमि में रहते हैं अथवा आसन पर रहते हैं यही मानते हैं ना और अपने कमरे में रहते हैं ऐसा समझता है और न ही देह मात्र सुंदर सिंह कि देह मात्र को आत्मा समझने वाले देह मात्र को आत्मा समझने वाले तो देह मात्र को आत्मा समझते हैं वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई घर में रहता है वैसे ही हम देह में रहते हैं ऐसा समझ पाते हैं यदि ऐसा समझ ले जैसे कि कोई घर में रहता है वैसे ही मैं देह में रहता हूँ तो क्या होगा घर में रहने वाला व्यक्ति घर होता है की घर से भिन्न होता है तो यदि ऐसा समझे जैसे कि दिल में रहा जाता है वैसे ही हम देह में रहते हैं तो क्या दे से अपने को भिन्न मानेंगे तो अज्ञानी तो ऐसा नहीं समझता है तभी जो है ना यहाँ पर वो सन्यासी को लिया प्रसंग वो ऐसा मानता है कर्म अब लगाएंगे प्रसंग कहाँ है ही करते क्यूँकी क्यूँकी दे मात्र को आत्मा समझने वाला व्यक्ति ये के समान ये युदेह आसे की घर के समान देह में रहता हूँ इसी प्रत्याय ना ऐसा ज्ञान संभव नहीं होता है यह सकते है क्योंकि क्योंकि दे मात्र को आत्मा समझने वाले दे मात्र को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को दे मात्र को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को इति प्रक्रिया दे मात्र को आत्मा समझने वाले व्यक्ति को वाले मैं घर की तरह देह में रहता हूँ इति प्रक्रिया न संभव या ज्ञान संभव नहीं होता है यह ज्ञान संभव होता है उसको तो देव को आत्मा समझता है वो ऐसा समझता है कि हम घर की तरह देह में रहते हैं समझ पाएगा और दे आदि संघात व्यक्तिना तु कि दे आदि देखा समझने वाला जो जानता है की दे और इंद्रिय अलग आत्मा है किन्तु तो दे के संघात से अतिरिक्त को आत्मा समझने वाला व्यक्ति व्यक्ति को किन्तु दे के संघात से भिन्न को आत्मा समझने वाला संघात से भिन्न आत्मा है ना दे इंद्रिय संघात से भिन्न आत्मा समझने वाले व्यक्ति को देह में रहता हूँ ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा प्रत्यय उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ पर जो है ना ये क्या बताया गया कि उद्देहे देह ए विशेषण सार्थक हुआ किसके लिए ज्ञानी के लिए ज्ञान देह एव वास्ते विशेषण सार्थक है अब देखेंगे पर कर्मणाम क्या परस्विन आत्मनि मतलब पर आत्मा में या शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा में अविद्या अध्यारोपिता नाम पर कर्म नाम शुद्ध आत्मा में अविद्या से आरोपित अध्यारोपित करते आरोपित व्यक्ति अविद्या से आरोपित करता है क्या शुद्ध आत्मा में के कर्मों को किसने आरोप कर लेता है आत्मा में दे चलता फिरता है तो सोचता है आत्मा चलती फिरती है दे देखता सुनता है और देखता है नहीं इंद्रिया देखती सुनती है ना तो क्या समझता है आत्मा देखती सुनती है तो लगाएंगे कि अविद्या के कारण परस्मिन आत्मा नहीं करते शुद्ध आत्मा में अविद्या के कारण आरोपित पर के कर्म पर के कर्म मतलब आत्मा में अविद्या के कारण आरोपित होने वाले देह इंद्री के कर्मो का कर्मों का कर्मों का विद्या करते विवेक ज्ञान कि विवेक ज्ञान के द्वारा मन से संन्यास होता है या मन से त्याग संभव होता है ऐसा लगाइए दोबारा अविद्या के द्वारा शुद्ध आत्मा में आरोपित दे इंद्री के कर्मों का क्या अविद्या के द्वारा पहले करेंगे मतलब और अविद्या के द्वारा शुद्ध आत्मा में आरोपित दे इंद्री के कर्मों का विवेक ज्ञान के द्वारा मन से त्याग संभव होता है विद्या से विवेक ज्ञान अच्छा तो उनसे त्याग हो जाएगा तो मतलब ये कर्म आत्मा के नहीं है आत्मा कुछ नहीं करता है ऐसा ओम पूर्ण पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णम्य पूर्ण पूर्णवादा ना